संवेदनाओं के पंख ब्लॉक की एक और पेशकश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में आइए स्वागत करते हैं नव वर्ष के स्वर्णिम सूरज का स्वागत नव वर्ष के स्वर्णिम सूरज नव प्रभात के स्वर्णिम सूरज तुम्हारा स्वागत है साथ ही तुम्हारी रश्मियों से छ नव वर्ष के प्रकाश पुंज का भी हार्दिक हार्दिक स्वागत है तुम्हारे और नव वर्ष के स्वागत में हम पलक बिछाए हुए हैं। आज स्वागत की इस बेला में हमारे विचारों का उफनता ज्वार तुम कुछ कहने को उतावला हो रहा है आओ घड़ी भर इसके पास आकर इसे ध्यान से सुनो नववर्ष के स्वागत में जहाँ चारों ओर हर्षोल्लास है भड़केला शोर और गुनगुनाता संगीत है वहीं किसी कोने में एक अजन में मासूम की सस्कारी से लिपटी जिंदगी में मौत की खामोशी भी है ये खामोशी तुमसे कुछ, कुछ कहना चाहती है इस दुनिया में लाखों धड़कने ऐसी हैं जिन्हें समय से पहले ही शांत कर दिया गया मां की विवशता और परिवार के सदस्यों की निर्दयता के कारण अनेक अचन्य शिशुओं ने कोक से डस्टबिन तक का सफर तय किया उनकी मासूम चीखों को सुनने वाला आसपास कोई न था फूलों की पंखुड़ियों से भी कोमल अंगों पर तेज हथियारों से जोर आजमाइश का तांडव खेला जाता रहा और वे मासूम कुछ भी न कह सके धारदार और नोकदार अस्त्रों का चक्रव्यू तोड़ने के लिए अभिमन्यु बनना तो दूर वे तो एक पूर्ण आकार भी न पा सके और मौत के समंदर में फेंक दिए गए आज उन्हीं मासूमों का आत्म तुमसे आने वाले नववर्ष में ऐसा न हो इसकी प्रार्थना करता है भावी माताओं को इतना सक्षम बनने का आशीर्वाद दो कि वे अपनी संतान को इस धरती पर आने का अवसर दें। मासूम की मुस्कान से उनका आंचल ही नहीं पूरा वातावरण सुरभित हो उठे ये आशीर्वाद केवल और केवल तुम ही दे सकते हो एक मासूम जो मुस्कुराता है तो वह ईश्वर का सबसे प्यारा वरदान होता है ईश्वर का यह उपहार हमें इतना प्यारा है कि हमने तो पूरा एक दिन ही इनके नाम कर दिया है बाल दिवस के रूप में हम बच्चों को और अधिक करीब से जानने का प्रयास करते हैं। किंतु इसी बाल दिवस पर मीडिया के माध्यम से बाल मजदूरों की बढ़ती संख्या का आंकड़ा भी हमारे दिमाग में फिट हो जाता है इन आंकड़ों के साथ माथे आरोप कुछ क्षणों के लिए सलवटे जरूर बनती है पर शाम की दिन भी में ये फिर घुल जाती हैं, दिनचर्या फिर वैसी की वैसी हो जाती है जबकि सच्चाई यह है कि मजदूरी करते इन मासूमों को भी हक है कि वे भी स्कूल जाएं, पढ़े लिखें और अपने सपनों को सच करने का प्रयास करें। उनके सपनों में रंग भरने के लिए तुम्हें ही अपने आशीर्वाद की तुलिका उठानी होगी आज उन्हें इसकी जरूरत है किशोरों और युवाओं के कांधे पर टिका ये देश आज मीडिया के चाल में उलझा हुआ है यही कारण है कि आज युवा सारे संस्कारों और सद व्यवहार को हाशिए पर ले जाकर दिशाहीन मार्ग पर आगे बढ़ रहा है इंटरनेट का उपयोग वह केवल भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति के लिए ही कर रहा है नतीजा यह है कि ज्ञान का अतः सागर सामने होने के बावजूद इनके गागर सद विचारों ऐसी खाली है आज का युवा के अभाव में यहाँ वहाँ भटक रहा है प्रतिस्पर्धा के इस दौर में वे सभी कुछ जल्द से जल्द पा लेना चाहते हैं इसके लिए वे कोई भी शॉर्टकट अपनाने को तैयार हैं। भटकते हुए इन युवाओं को नववर्ष में एक नई वैचारिक शक्ति और सद्विचारों का पुंज प्रदान करो आज अपनी सामाजिक और आर्थिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए समाज में स्टेटस मेंटेन करने की जोर कोशिश में व्यक्ति अपना सब कुछ दांव पर लगा देता है ऑफिस पार्टी घर गृहस्थी पत्नी बच्चे इन सभी के लिए थोड़ा थोड़ा वक्त निकालने के बाद उसके पास स्वयं के लिए ही समय ही नहीं होता यह एक भागते दौड़ते मशीनी मानव की सच्चाई है किन्तु इससे भी बड़ी सच्चाई तो यह है कि उसके पास सभी के लिए समय होने के बाद भी अपने माता पिता के लिए समय नहीं होता शहरों में झूला घर की तरह वृद्धाश्रमों की बढ़ती संख्या इस बात की पुष्टि करती है आज के समाज का कटु सत्य यह है कि जिन माता पिता को अपनी संतानों का लालन पालन करना भारी नहीं लगता था आज अन्हीं संतानों को अपने फ्लैट में उन्हीं माता पिता को रखना भारी लग रहा है एक, मा, एक माँ नौ माह तक, तक, तक संतान का भार हसते हुए अपने में उठा लेती है किंतु यही बेटा बड़ा, बड़ा होकर मां बाप की जिम्मेदारियों को उठा नहीं सकता उसका दो चार वर्ष का लाडना तो उससे प्यार की अपेक्षा कर सकता है किंतु बूढ़े मां बाप प्यार की चाहत नहीं रख सकते। समाज का प्रतिष्ठित व्यक्ति होने का दम्भ उसे अपने ही माता पिता ऐसी दूर ले जाता है बचपन में वह माँ का बिस्तर गीला करता था और बड़ा हुआ तो माँ की आंखें गीली करने लगा इस प्रकार उसे तो सदैव माता पिता को गीले बन में रखने की आदत हो गई है ओ सूरज इस वक्त ऐसे कलुषित विचारों से घिरे हुए मनुष्य को तुम्हारी शुभकामनाओं की विशेष आवश्यकता है तुम आशीर्वाद दो कि उसके विचारों का यह अन्यायपूर्ण साम्राज्य जल्द से जल्द नष्ट हो जाए और वह अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए माता पिता से भी स्नेह व्यवहार करे अपनी संतान से दूर होने का एहसास क्या होता है ये देखना हो तो वृद्धाश्रमों की लंबी सूची हमारे देश के कई शहरों में मिल जायेगा इसकी ड्योरी पर पाँव रखते ही वह अनुभवों की छुर्खियों ऐसी लिपटी लाचार के भरे चेहरे मिलेंगे ये शहरी हमसे कुछ कहना चाहते हैं पर हमने ही इन्हें घर की चार दीवारी से दूर कर दिया है वे हमसे बतियाना चाहते हैं पर हमने ही उन्हें खामोश रहने के लिए उन्हें वृद्धाश्रमों में भेज दिया है वे हमें कुछ देना चाहते हैं उनके अनुभव हमें उपदेश लगते हैं इसलिए हमने उपदेश के लिए तो महात्माओं की शरण ले ली पर उनके अनुभव सुनने के लिए हमारे पास समय ही नहीं है पेड़ से एक डाल यदि टूट जाती है तो सूख जाती है पर ये ऐसी डालें हैं जो टूटी तो हैं पर मुरछाई नहीं है हमें इन डालों को अपने आंगन में रोपना है ताकि हमें उनके अनुभव के मीठे फल मिले लेकिन हम ऐसा कुछ भी नहीं चाहते पर यह अवश्य चाहते हैं कि हमारे संतान हमारी पूरी देखभाल करें आरोप क्या ऐसा संभव हो पाएगा सूरज दादा क्या आप क्या ऐसा आप होता देखेंगे नहीं ना, तो फिर कुछ ऐसा तो तो करो कि सभी, सभी की, समझ की समझ में आ जाए कि नव वर्ष आरोप हम सब कुछ, कुछ न कुछ, कुछ देना सीख जाएं। फिर वही मुन्ना अपने बूढ़े माता पिता को अपना संरक्षण देगा तब उनके उनकेदार चेहरे पर जो भाव आएंगे वह किसी आशीर्वाद से कम नहीं होंगे युवकों को यह समझा दो की सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता और नन्हे मुन्नी को क्या समझाएंगे आप वह तो गीली माटी की तरह हैं। उन्हें जो आकार देंगे फिर वैसा ही बन जाएंगे इसलिए उन पालक रूपी कुम्हारों के हाथों में वह शक्ति दो कि ये गीली माटी जब भी चाक पर चढ़े तो ऐसे रूप में सामने आए कि लोग देखते रह जाएं। बस यही काम कर दो सूरज दादा हमारी तुम यही विनती है की धरती का एक एक प्राणी तुम्हारे आशीर्वाद की वर्षा में भीग जाए ओ नव वर्ष के ओजस्वी सूरज हम सभी तुमसे ऐसी क्षण क्षण की सफलता प्राप्ति के लिए सामर्थ्यवान होने का आशीर्वाद मांगते हैं तुम्हारी स्नेह रश्मियों से भीगकर स्वयं को प्रकाशमय बनाने का प्रयास हम केवल और केवल तुम्हारी शुभ वो के साथ ही पूर्ण कर सकते हैं लिए नववर्ष के नव क्षण को नव रूप देने के लिए हर घर के आंगन पर उतरती तुम्हारी सप्तरंगी किरणों का हार्दिक हार्दिक हार्दिक हार स्वागत है